कृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें हमसे भी कई बार श्री कृष्ण देव ने स्वयं कहा है यहां के मन की स्वाभाविक गति ही ऊपर की ओर निर्विकल्प भूमि की ओर है समाधि लगने पर वह पुनः नीचे नहीं उतरना चाहता तुम लोगों के लिए बलपूर्वक मैं उसे नीचे उतार लाता हूँ नीचे की किसी एक वासना का अवलंबन किए बिना मन के लिए उतरने का बल नहीं मिलता इसीलिए जल पीना है सुख तो एक प्रकार की तरकारी खाना है अमुक को देखना है वार्तालाप करना है ऐसी छोटी मोटी किसी भी वासना को मन में जागृत कर बारम्बार उसकी आवृत्ति करते रहने पर तब कहीं मन धीरे धीरे नीचे की ओर शरीर की ओर उतरता है और जब कभी कभी उतर उतरता हुआ वह पुनः ऊपर की ओर तीव्र गति से दौड़ने लगता है तब उसे उक्त छोटी मोटी इच्छाओं के द्वारा आबद्ध कर नीचे उतारना पड़ता है अत्यंत अपूर्व घटना है उनकी इन बातों को सुनकर स्तंभित हो हम बैठे रहते थे और यह सोचा करते थे कि अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो चाहो सो करो इस बात का यदि वही अर्थ हो तो हमारे लिए अपने जीवन में उसका आचरण करना कहाँ तक संभव हो सकता है ऐसी स्थिति में शरणागत हुए बिना हम लोगों के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है किंतु उसमें प्रवृत्त होने के कुछ दिन बाद उसमें भी हमें अत्यंत कठिनता दिखाई देती है उस मार्ग को अवलंबन करने के लिए अग्रसर होने पर भी कभी कभी हमारा दुष्ट मन यह कह उठता है कि मुझसे श्री राम कृष्णदेव सबसे अधिक प्यार क्यों न करेंगे नरेंद्र के प्रति उनका जितना प्यार है उतना प्यार उनका मुझ पर क्यों न होगा मैं उससे किस अंश में छोटा हूं इत्यादि अस्तु इस विषय को अब यहीं रहने दिया जाए क्योंकि प्रस्तुत विषय में हमें अग्रसर होना है मानसिक भाव जनित शारीरिक परिवर्तन के संबंध में प्राच्य तथा पाश्चात्य के अभिमत उच्च स्तर के भाव तथा समाधि तत्व के संबंध में श्री रामकृष्ण देव से जहाँ तक कुछ समझने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके आधार पर यथासंभव आलोचना कर भावमुख अवस्था का स्वरूप क्या है इस बात को अब हम पाठकों को समझाने का प्रयत्न करेंगे यह पहले ही कहा जा चुका है कि उच्च या निम्न स्तर का कोई भाव जब मन में उदित होता है तो उसके साथ ही साथ किसी न किसी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन भी उपस्थित होना अवश्य है इस बात को विशेष रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रत्यक्ष सिद्ध है क्रोध के उत्पन्न होने पर एक प्रकार के तथा प्यार में दूसरे प्रकार के परिवर्तन उपस्थित होते हैं सर्वदा अनुभव होने वाले साधारण भावों की आलोचना करने पर यह बात सहज ही में जानी जा सकती है किसी के मन में सत या असत किसी भी प्रकार के विशेष चिंतन का उदय होने पर उसके शरीर में भी इतना अधिक परिवर्तन होने लगता है कि उस व्यक्ति को देखते ही लोगों को उसके स्वभाव का पता चल जाता है अमुक को देखते ही यह मालूम हो जाता है कि वह क्रोधी कामी या साधु है इस प्रकार के नित्य कही जाने वाली बातें ही इसके प्रमाण हैं। साथ ही दानव सदृश भयंकर आकृति विकृत स्वभाव का व्यक्ति यदि किसी कारणवश निरंतर छह महीने तक सचिंतन एवं साधुतापूर्ण आचरण करता रहे तो उसकी आकृति तथा हाव भाव पहले की अपेक्षा कितने कोमल तथा सरल होने लगते हैं यह भी संभवतः हम लोगों में से अनेक व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष किया है पाश्चात्य शरीर तत्ववेदताओं का कथन है कि चाहे जैसा भी भाव किसी के मन में उदित क्यों न हो वह उसके मस्तिष्क में सदा के लिए एक छाप अंकित कर देता है इस तरह अच्छे बुरे दोनों प्रकार के भावों की दो प्रकार की छापों की समष्टि को लेकर ही उसके चरित्र का निर्माण हुआ है एवं उसी के आधार पर लोग उसे या कहते हैं का विशेषकर भारतीय योगी ऋषियों का कथन है कि ये दो प्रकार के भाव मस्तिष्क में दो प्रकार की छाप अंकित कर ही समाप्त नहीं हो जाते वरन भविष्य में पुनः उसी उसे अच्छे तथा बुरे कर्म में प्रवृत्त करने के निमित्त प्रेरणा प्रदान करने के लिए सूक्ष्म प्रेरणा शक्ति के रूप में परिणत होते हैं इस प्रकार सूक्ष्म प्रेरणा शक्ति में परिणत होने होकर वे भाव मेरुदंड के अंतिम प्रांत में अवस्थित मूलाधार नामक मेरुचक्र में नित्य अवस्थान करते रहते हैं जन्म जन्मांतरों की संचित इन प्रेरणा शक्तियों का वही आवास स्थल है इन्हीं का नाम संस्कार या पूर्व संस्कार है और एकमात्र श्री भगवान के साक्षात्कार या निर्विकल्प समाधि होने पर ही इनका नाश होता है अन्यथा जीव एक देह से दूसरे देह में जाते समय भी संस्कार की इस पोटली को वायु निवासयात की तरह अपनी काख पर रखकर ले जाता है अद्वैत ज्ञान या श्री भगवान के साक्षात्कार होने के पूर्व तक शरीर तथा मन के भीतर उपरोक्त घनिष्ठ संबंध विद्यमान रहता है शरीर में कुछ विकार उपस्थित होने पर मन को चोट पहुंचती है तथा मन में कुछ ग्लानि उत्पन्न होने से शरीर में आघात का अनुभव होता है साथ ही व्यक्ति के शरीर मन की भांति व्यक्तियों की समस्त समग्र मानव जाति के शरीर तथा मन के भीतर भी उसी प्रकार का संबंध विद्यमान है तुम्हारे शरीर तथा मन के घात प्रतिघात का अनुभव मेरे तथा दूसरों के शरीर मन में भी होता रहता है इसी तरह बाह्य तथा आंतरिक स्थूल तथा सूक्ष्म जगत नित्य रूप से संबंधित है तथा परस्पर के निरंतर गाद प्रति निरंतर घात प्रतिघात कर रहे हैं अतः यह देखने में आता है कि जहाँ सब लोग शोकातुर हैं वहाँ तुम्हारे मन में भी शोक उत्पन्न होगा जहाँ सब लोग भक्ति संपन्न हैं वहाँ तुम्हारे अंदर भी बिना किसी प्रयास के भक्तिभाव उदित होगा अन्यन्या विषयों में भी ऐसा ही समझना चाहिए